सत्संग ज्ञान को आत्मसात करना आवश्यक देखो सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए व्यवहार में तो सत्यानृत्य मिथुनीकृत प्रवर्ते यम लोक व्यवहार ब्रह्मशूत्र लोक व्यवहार तो सच झूठ मिला करके चलता है लेकिन परमार्थ को प्राप्त करना हो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी हो तो आपको सत्य को स्वीकार करना ही होगा सत्य को स्वीकार किए बिना काम नहीं चलेगा सच्चा सुख आप चाहते हैं कि झूठा सुख चाहते हैं यदि आप सच्चा सुख चाहते हैं तो सत्य का आधार लिए बिना क्या यथार्थ सुख प्राप्त कर लेंगे व्यवहार में कुछ काल हमें सुख मिल गया ऐसा हो सकता है पर परमार्थ में नहीं हो सकता आपके सामने उपनिषद है नारद जी सनत सनत कुमार जी के पास जाते हैं कहते हैं अधि ही भगवो ब्रह्मा। छादोग्य उपनिषद भगवान हमको आप ब्रह्म का उपदेश करें सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी पहले आप बताओ कि आप जानते क्या हो आपके विषय में जाने बिना हम कैसे आगे का उपदेश कर सकते हैं नारद जी कहते हैं मैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष देव विद्या भूत विद्या एवं ब्रह्म विद्या जानता हूं ब्रह्म विद्या मैं जानता भी हूं पढ़ता भी हूं पढ़ाता भी हूँ सनत कुमार ने कहा कि नारद तुम तो सब जानते हो मैं तुमको क्या पढ़ाऊंगा आप लोग वर्षों से सत्संग सुनते हैं एक से एक वक्ता आते हैं शास्त्र के विभिन्न प्रकार की बातों को अच्छे ढंग से समझाते हैं आप हमसे भी ज्यादा जानते होंगे मैं तो नर्मदा किराने एक आश्रम है उसमें रहता हूँ और महात्मा लोग भारतवर्ष से आ जाते हैं तो उनको प्रस्थान त्रय पढ़ाता हूँ मैं प्रवचन करता नहीं हूँ मेरा ख्याल है कि शास्त्र ज्ञान शायद आपको मुझसे ज़्यादा होगा पर ज्ञान को आत्मसात करना होगा नारद ने एक रहस्य की बात कह दी भगवान मैं जानता तो हूँ पढ़ाता भी हूँ परंतु शास्त्रों में लिखा है आप जैसे संत कहते हैं तरती शोकम आत्मवीत तो। छो गगुप्तनिषद आत्मवीतता को शोक नहीं होता सोहम भगवह सोचामी चांदो गुप्त लेकिन भगवान मुझे शोक हो जाता है इसका मतलब यह है कि अभी मैं उस तत्व को उस विद्या को नहीं जानता जो शोक को निवृत्त करने वाली है वह विद्या शास्त्र से अलग है मुंडक में आप देखेंगे एक अपरा विद्या पराविद्या वेद वेदांग सभी अपरा विद्या है जिसके द्वारा आप अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे वह परा विद्या है उसको अक्षर राशि के रूप में नहीं कहा गया है उसको नहीं बताया कि वह ऋग्वेद है कि यजुर्वेद है कि अथर्वेद है उसका लक्षण मुंडक उपनिषद करती है या तद अक्षरम अधिगम्य ते मुंडक उपनिषद जिसके द्वारा वह अक्षर तत्व प्राप्त हो जाए जिसके द्वारा आप अपने मानव जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके उस विद्या का नाम है पराविद्या वह पराविद्या ही आपके काम आने वाली चीज है अपरा विद्या भी बहुत काम की है बहुत बड़ा वैभव है उसका पर मुख्य रूप से काम आने वाली है पराविद्या इसलिए अपराविद्या का लक्ष्य जब तक पराविद्या आप नहीं बनाएंगे परोक्ष ज्ञान का लक्ष्य आप अपरोक्ष ज्ञान नहीं बनाएंगे तब तक परोक्ष ज्ञान आपके बंधन का हेतु ही बना रहेगा इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है समाधि का जो सुख है वह भी सुख संजे न गीता इस वचन के अनुसार आपको सुख में बांध देगा और जो यह शास्त्रीय ज्ञान है परोक्ष ज्ञान है यह आपको ज्ञान में बांध देगा ये बंधन सूक्ष्म भले ही हो वे हैं तो बंधन ही इसके सुनने का तात्पर्य है पचाने में आत्मसात करने में सुनने का तात्पर्य पचने में होना चाहिए हम बढ़िया से बढ़िया भोजन आपको करा दें पर इसके पहले ध्यान रखना पड़ता है कि वह आपको पचेगा या नहीं यदि नहीं पचा तो आपको कमज़ोर करेगा न कि बलवान श्रुति तो माता है माता एक बच्चे को दूध ओटा करके देती है पीने के लिए जानती है इसमें पचाने की शक्ति है और एक को सादा दूध गर्म करके देती है वह जानती है कि इस बच्चे को अभी गाढ़ा दूध नहीं पचेगा और एक बच्चे को पानी मिलाकर के दूध देती है एक बच्चे को गाढ़ा एक को सादा और एक को पानी मिला दूध पिलाकर क्या माता अन्याय कर रही है बच्चा ना नासमझ है वह समझ सकता है कि माता अन्याय कर रही है पर माता के हृदय में उसका प्रवेश कहाँ है माता के हृदय में कितनी वेदना है माता उस बालक को भी गाढ़ा दूध पिलाना चाहती थी पर पानी मिलाकर के पिला रही है इसी प्रकार आप मत समझिए कि गाढ़ा दूध से ही आपका कल्याण होना है आपकी आते यदि पानी मिला दूध पीने की है तो गाढ़ा दूध आपका कल्याण कैसे करेगा फिर तो गाढ़ा दूध ही सबके लिए दे देता वेद पर शास्त्र जानता है विषय सेवन से पचाने की शक्ति कमजोर हो गई है विषयों ने इसकी आंतों को बहुत ही कमजोर कर दिया है इसके गाढ़ा दूध पच नहीं सकता इसको पानी पिला मिला करके दूध दो तो पचेगा जब पाचन शक्ति ठीक हो जाएगी तो और प्रकार का दूध हम देंगे इसीलिए वेद में तीन विभाग है तीन प्रकार का ज्ञान है वेद माने ज्ञान तो ज्ञान तीन प्रकार का है एक तत्व ज्ञान है जो स्वरूप विषयक है पर वह किसको पचेगा जिसकी आँख औषधि के द्वारा समर्थ हो गई है उसी को पचेगा दूसरी को नहीं पचेगा दूसरा उसमें भक्ति उपासना विषयक ज्ञान है और तीसरा उसमें कर्म विषय ज्ञान है वेद में इन्हीं तीनों ज्ञानों का संकलन है कर्म विषय ज्ञान उपासना विषय ज्ञान और तत्व विषय ज्ञान